देवी भागवत सातमा स्कंध सांप के काटने से रोहित की मृत्यु सूत जी कहते हैं सौनक एक समय की बात है राजकुमार रोहित खेलने के विचार से बाहर चला गया उसके साथ बहुत से लड़के भी थे खेलने के पश्चात वह कुसा उखाड़ने लगा अपनी शक्ति के अनुसार जड़ और अग्रभाग से युक्त बहुत से कोमल कुश उसने उखाड़े इससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे यो कहकर दोनों हाथों से यत्नपूर्वक उसने कुशा उखाड़ी उत्तम लक्षण वाली संविधाएं और कुश का पर उन्होंने पर्याप्त संग्रह कर लिया अग्निहोत्र के लिए आदरपूर्वक पलाश की लकड़ियां भी उसने तोड़ ली सबको लेकर एक भार बनाया और मस्तक पर रखकर वह पैदल ही चलने लगा सुकुमार शाही चलते चलते थक गया उस समय राजकुमार रोहित को प्यास भी लग गई थी अतः वह एक जलाशय पर पहुंचा जल के समीप जमीन पर बोझ उतार कर उसने रख दिया इच्छा अनुसार जल पीकर कुछ समय तक विश्राम किया फिर वाल्मीकि विश्वामित्र की प्रेरणा से एक महान विष्धर काला सर्प बिल से निकला उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी उसने राजकुमार रोहित को काट लिया काटते ही रोहित जमीन पर गिर पड़ा रोहित मर गया यह देखकर साथी बालक ब्राह्मण के आश्रम पर लौट गए भय के कारण उन बालकों के हृदय में भी घबराहट उत्पन्न हो गई थी अत्यंत उतावली के साथ रोहित की माता के सामने जाकर वे कहने लगे विप्रदासी तुम्हारा पुत्र खेलने के लिए बाहर गया था हम सभी साथ थे वहां सर्प ने उसको डस लिया और इससे उसकी प्राण चल बसे उस समय वज्रपात की तुलना करने वाली यह बात रानी मुरक्षित हो जमीन पर गिर पड़ी मानो जड़ कटा हुआ केले का वृक्ष हो तब ब्राह्मण ने कुपित होकर रानी पर जल के छीटे दिए क्षण भर में रानी को जब चेत हो गया तब ब्राह्मण उससे कहने लगा ब्राह्मण बोला दुष्टे सायंकाल के समय रोना अशुभ सूचक है इससे घर में दरिद्रता आती है इसको जानती हुई तो क्यों रह रही है क्या तेरे हृदय में जरा भी लज्जा को स्थान नहीं है इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया पुत्र शोक से संतप्त होकर वह बेचारी रोती ही रही उसका मुख आंसुओं से भीग रहा था सिर के बाल इधर उधर बिखरे थे घोर दयनीय दशा को प्राप्त वह रानी धूल से धूसरित थी फिर क्रोध के आवेश में आकर ब्राह्मण ने रानी से कहा दुष्टे तुझे धिक्कार है क्योंकि अपनी कीमत चुकाकर भी तू मेरा कार्य करने में आनाकानी कर रही है यदि तू इस काम को नहीं कर सकती थी तो मुझसे धन ही क्यों लिया इस प्रकार बारंबार निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग करके ब्राह्मण रानी को डांटने लगा रानी के नेत्रों से निरंतर जल बह रहा था उसने दुख भरी वाणी से अपने रोने का कारण बतला ब्राह्मण से बताया स्वामीन मेरा छोटा बच्चा बाहर गया था उसे सर्प ने डत लिया है उससे उसकी मृत्यु हो गई सुब्रत मैं उस बालक को देखने के लिए जाना चाहती हूँ मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए क्योंकि अब उस पुत्र का दर्शन मेरे लिए परम दुर्लभ हो गया है यो कहकर यो करुणापूर्ण वचन कहकर रानी पुनः रोने लगी तब उस क्रोधी ब्राह्मण ने उससे फिर कहा ब्राह्मण बोला नीच व्यवहार में तत्पर रहने वाली मूर्खे क्या तुझे पाप की जानकारी नहीं है देख जो व्यक्ति स्वामी से वेतन लेकर उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं करता उसे अत्यंत भयंकर रौरव नामक नरक में गिरना पड़ता है एक कल्प नरक भोगने के पश्चात मुर्गे की योनि में उसकी उत्पत्ति होती रानी उसके प्रति बोली नाथ मुझ पर कृपा कीजिए अब प्रसन्न हो जाए मैं बालक को देख सकू केवल इतने समय के लिए ही मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए जो कहकर रानी ब्राह्मण के पैर पर अपना मस्तक झुका कर गिर पड़ी पुत्र के शोक से अत्यंत दुखी होने के कारण वह करुण विलाप करके रोती रही तदनंतर रो से आंखें लाल करके वह कोधी ब्राह्मण रानी से पुनः कहने लगा